श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ बीस सत्ताईस अगस्त अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा ईसु सवेरा हुआ श्री रामकृष्ण उठकर माता का स्मरण कर रहे हैं शरीर अस्वस्थ रहने के कारण भक्तों को वह मधुर नाम सुनाई न ना पड़ा प्रातःकृत्य समाप्त करके श्री राम अपने आसन पर बैठे मणि से पूछ रहे हैं अच्छा रोग क्यों हुआ मड़ी जे आदमी की तरह अगर सब बातें ना होंगी तो जीवों में साहस फिर कैसे होगा वे देखते हैं इस देह में इतनी बीमारी है फिर भी आप ईश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं जानते श्री राम कृष्ण साहस बलराम ने भी कहा आप ही को अगर यह है तो हमें फिर क्यों नहीं होगा सीता के शोक से जब राम धनुष न उठा सके तब लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ परंतु पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी आंसू बहाना पड़ता है मणि भक्तों का दुख देखकर कर यीशु भी साधारण मनुष्यों की तरह रोए थे श्री राम क्या हुआ था मणि जी मार्था और मेरी दो बहनें थीं उनके एक भाई थे लेजेरस ये तीनों यशु के भक्त थे लेजेरस का देहांत हो गया यिसु उनके घर जा रहे थे रास्ते में एक बहन मेरी दौड़ी हुई गई और उनके पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहा प्रभो तुम अगर आ जा, जाते तो वह न मरता उसका रोना देखकर कर भी रोए थे फिर वे कब्र के पास जाकर उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे ले, लेजेरस जी कर उनके पास आ गया श्री रामकृष्ण मैं ये सब बातें नहीं कर सकता मढ़ी आप खुद नहीं करते क्योंकि आपकी इच्छा नहीं होती ये सब सिद्धियां हैं इसीलिए आप नहीं करते उनका प्रयोग करने पर आदमी का मन देह की ओर चला जाता है शुद्ध भक्ति की ओर नहीं इसीलिए आप नहीं करते आपके साथ ईशु का बहुत कुछ मेल होता है श्री राम सहास्य और क्या क्या मिलता है मणि आप भक्तों से न तो व्रत करने के लिए कहते हैं न किसी दूसरी कठोर साधना के लिए खाने पीने के लिए भी कोई कठोर नियम नहीं है यीशु के शिष्यों ने रविवार को नियमानुकूल भोजन नहीं किया इसलिए जो लोग शास्त्र मान कर चलते थे उन लोगों ने उनका तिरस्कार किया यीशु ने कहा वे लोग खाएंगे और खूब खाएंगे। जब तक वर के साथ हैं तब तक बरात वाले आनंद तो करेंगे ही श्री राम कृष्ण इसका क्या अर्थ है मणि अर्थात जब तक अवतारी पुरुष के साथ हैं तब तक अंतरंग शिष्य सब आनंद में ही रहेंगे क्यों वे निरानंद का भाव लाएं? जब वे निजधाम चले जाएंगे, तब उनके अंतरंग शिष्यों के निरानंद के दिन आएंगे श्री राम कृष्ण साहस और भी कुछ मिलता है मणि जी आप जिस तरह कहते हैं लड़कों में कामनी और कांचन का प्रवेश नहीं हुआ वे उपदेशों की धारणा कर सकेंगे जैसे नई हंडी में दूध रखना दही जमाई हंडी में रखने से दूध बिगड़ सकता है यशु भी इसी तरह कहते थे श्री राम कृष्ण क्या कहते थे मणि पुरानी बोतल में शराब रखने से बोतल फूट सकती है पुराने कपड़े में नया पेवन लगाने पर कपड़ा जल्दी फट जाता है आप जैसे कहते हैं माँ और आप एक हैं उसी तरह वे भी कहते थे पिता और मैं एक हूँ श्री राम कृष्ण साहस और कुछ नड़ी आप जैसा कहते हैं व्याकुल होकर पुकारने से वे सुनेंगे वे भी कहते थे व्याकुल होकर द्वार पर धक्का मारो द्वार खुल जाएगा श्री रामकृष्ण अच्छा यदि ईश्वर फिर अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं तो वे पूर्ण रूप में हैं अथवा अंश रूप में अथवा कला रूप में मड़ी जी मैं तो पूर्ण अंश और कला यह अच्छी तरह समझता ही नहीं परंतु जैसा आपने कहा था चार दीवार में एक गोल छेद यह खूब समझ गया हूँ श्री राम कृष्ण क्या बताओ तो जरा मड़ी। चार दीवार के भीतर एक गोल छेद है उस छेद से चार दीवार के उस तरफ के मैदान का कुछ अंश दिख पड़ता है उसी तरह आपके भीतर से उस अनंत ईश्वर का कुछ अंश दिख पड़ता है श्री राम कृष्ण हाँ दो तीन कोष तक बराबर दिख पड़ता है चांदनी घाट में गंगा स्नान कर मढ़ी फिर श्री रामकृष्ण के पास आए दिन के आठ बजे होंगे मणि लाटू से श्री जगन्नाथ जी के शीत भात मांग रहे हैं श्री रामकृष्ण कृष्ण मणि के पास आकर कह रहे हैं इसका प्रसाद खाने का नियम पूर्वक पालन करते रहना जो लोग भक्त हैं प्रसाद बिना पाए वे कुछ खा नहीं सकते मणि मैं बलराम बाबू के यहाँ से शीत ले आया हूँ कल से रोज दो एक सीत खा लिया करता हूँ मणिभूमिष्ठ हो श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं फिर विदा होने लगे श्री राम कृष्ण सस्नेह कह रहे हैं तुम कुछ सवेरे आ जाया करो भादों की धूप बड़ी खराब होती है